संवेदनाओं के, के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता जग पूछ रहा मुझसे जग पूछ रहा मुझसे पर मैं क्या बतलाऊ मैं मानव हूँ बस इतना सा, सा मेरा परिचय मैं कौन कहां से क्यों, क्यों आया हूं और, और किधर इसका मुझको कुछ भी ज्ञान नहीं ढूंढा अपने अंतर को मैंने बहुत किंतु हो सकी मुझे अपनी ही खुद पहचान नहीं इतना समझा हूँ मैं भी एक पथिक पथ का मंजिल, मंजिल तय करनी दे है मुझको कोई निश्चय मैं, मैं मानव हूँ बस, बस इतना, इतना सा, सा मेरा परिचय है पंथ पंथ भले किंतु मैं, मैं एकाकी हूँ पथिक नहीं मेरे साथी अनगिन जग में कुछ साथ चले कुछ हुए साथ कुछ से परिचय हो गया प्राप्त चलते चलते संग में मग के हस बोल साथ चल रहे सभी और मंजिल भी बातों ही बातों में होती जाती है तय मैं मानव हूँ बस इतना सा मेरा परिचय जैसे तुम क्षिति जल पावक गगन पवन के इन तत्वों से बने हुए वैसे मेरा तन भी जिस भाव सिंधु की लहरों में लहराते तुम उसमें ही डूबा रहता यह मेरा मन भी हाँ लगा लगा गोते में करता रहता हूँ जीवन के अनुभव रत्नों का प्रतिपल संचय मैं मानव हूँ बस इतना सा मेरा परिचय जो है मानव की शक्ति वही मुझ में भी है जो है मानव की दुर्बलता वह भी मुझ में जिसमें हो केवल शक्ति न हो दुर्बलताएं ऐसा मानव देखा न अभी मैंने जग में इसलिए भूल और कमजोरी जो कुछ भी हो कर लेता नहीं संकोच उसे स्वीकार हृदय मैं मानव हूँ बस इतना सा मेरा परिचय वरदान मिला वाणी का मुझको थोड़ा सा इसलिए बात मन की जग से कह लेता हूँ जग सुने या की अंत सुनी करे पर वाह नहीं मैं तो अपने मन को हल्का कर लेता हूँ मेरे अंदर से जो आवाज़ निकलती है जग कह देता उसको मेरे गीतों की लय मैं मानव हूँ बस इतना सा मेरा परिचय मैं फूल समझता रहा जिन्हें अपने मन में वे ही मेरे जीवन पथ के शूल बने श्रृंगार समझकर मैंने जिनको प्यार किया वे ही मेरे अंगार और पथ के धूल बने मैं रंग मंच का पात्र एक इसीलिए विवश करता रहता हस हंस कर यह सुंदर अभिनय मैं मानव हूँ बस इतना सा मेरा परिचय मत पूछो मुझसे जीत हुई या हुई हार मैं कभी नहीं आशा करता कोई फल की इसलिए हृदय संतप्त हुआ न कभी मेरा बह रही सतत अविरल धारा शीतल जल की ये क्षणिक दृश्य हैं जीवन रण, रण के धूमिल लगती, लगती है मुझे समान पराजय और विजय मैं मानव हूँ बस, बस इतना, इतना सा मेरा परिचय जग, जग पूछ रहा, रहा मुझसे पर मैं क्या बतला मैं मानव हूँ बस इतना सा मेरा परिचय बस इतना सा मेरा परिचय अभी आप सुन रहे थे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता जग पूछ रहा मुझसे वाचक स्वर भारती परिमल